तत्र तत्र ये चूलमसम्यम अग्रह्यम शब्दी अवरोध साधेय गुणों को आपने उपसंह कर आनंद ने बनाया और निषेध परक गुणों को अलग सूत्र है ब्रह्म सूत्र भी है तीन तीन अक्षर अक्षरधियाम तू अवरोध सामान्य तदुक्तम ये सूत्र है अवतरण का श्लोक के लिए ये अनु अरस्व ये जो मंत्र है सब निषेध परक मंत्र है ना नहीं नहीं नहीं नहीं है, नहीं है, छोटा नहीं है, छोटा लंबा दृश्यम और वह यह जो दिखाई नहीं देता अग्राह्यम जो तो पकड़ा नहीं जाता अशब्दम जो शब्दात्मक नहीं है अस्पर्शम अरूपम अव्ययम आत्मक नहीं है रूपात रूप वाला नहीं है स्पर्श वाला नहीं है इत्यादि निषेध गुणा ये सारे स्तर के देखो मंत्र निषेध गुण वर्णन कर रहे हैं तर तर श्रोता जग-जग पर अनेक उपनिषदों में योगशिखापणो परिषद योग, योग शिखोपनिषद मुंडगोपनिषद इनमें है पहले वाला योग शिखोपनिषद तीन उन्नीस थ्री नाइन तीन मुंडगोपनिषद इत्यादि निषेध गुणा निषेध गुण जगह जगह पर सुनने को मिलता है तेजा उपसंहार इनके भी उपसंहार कर सकते हो क्योंकि नाते निषेध गुण सारे विधेय गुणों को इकट्ठा कर लो सभी निषेध गुणों को इकट्ठा कर लो और उनका चिंतन किया जा सकता है उपासना किया जा सकता है इस विषय में ब्रह्म सूत्र है अक्षर व्याम तो अवरोध अक्षरविया अक्षर मनो ब्रह्म तत्व के बुद्धि आवृत्ति बनाने में अवरोधा सभी को इकट्ठा किया जा सकता है सामान्य जो जो सामान्य विधि पर गए और को लेकर कहा जा रहा उनको भी सारे चीजों को ले सकता है जिस प्रकार से कर्म का उपष्टि किया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना चाहिए ऐसा व्यास जी ने सूत्र बना दिया इतना अधिकरण अभी कथन गुणसंघस्य तथा निषेध्य गुणसंघस निषेधाधि जो निषेध हैं उनके गुण ऐसा जो निषेध्य गुणसंघस गुण समूह उनका उपसंहार उनको एकत्रित कर लेना चाहिए ऐसे कहां का तथा व्यासे सूत्रे व्यासजी ने सूत्र सूत्र में का। का। का। सूत्र में कहा कौन से था तथा उक्तम इस सूत्र में कहाी कहता है गुणों के उपसंहार करने की कथा कैसे कर रहे हैं ठीक नहीं है गुणोपसंहार हो नहीं सकता निर्गुण में गुण कहां से आया निर्गुण है उसे विधेयक गुण और निषिद्ध गुण कहाँ से होगा और गुणों के ऊपर समार करने आप बोल रहे हो हैं निर्गुण के भी गुण हो उनके ऊपर संहार करें ये दो तो व्याघात दोष है है ना ये निर्गुण करें फिर उनके गुणों के ऊपर महार करने की बात कर रहे हो तब वह सिद्धांत पहले तो उपहास करते करते देखो भाई हम तो जो व्यास जी ने कहा उस सूत्र की व्याख्या कर दिया तुम्हें जो दोष देना व्यास जी को देते रहना हमें कोई मतलब फिर पूर्व पक्ष का जवाब निकालेंगे खुद ना जवाब दे करके पक्ष मुख से ही जवाब निकालेंगे इसका पहले तो उपहास कर देंगे को हम तो केवल व्यास के हैं उन्होंने जो जो सूत्र बोला हमें बस समझा दिया पर दोष देना पूछ रहा उनसे ने निर्गुण संहारे व नुच्य क्यों निर्गुण विद्यात्वा निर्गुण विद्यात्वा क्या होगा निर्गुण क्या हो निर्गुण निर्गुण निर्गुण विरोधा विरोध हो गया? गया फिर उपसमार हो गया तो? विद्यार विद्यार गया फिर तो तो करने पर सिद्धांत सूत्रकार उपसंहार अस्मर अभिधीयम नौचित सूत्रकार के द्वारा जो अभी उपसंहार उसी को हम लोगों के द्वारा यहां कहा गया है केवल इसे न स्नान प्रति इसलिए यह आशंका हम पर मत कर। इसकी जवाब हम नहीं देंगे इसकी जवाब आपको सोच लेना पड़ेगा क्यों कहा होगा व्याशी ने इसे? क्या तात्पर्य होगा व्याशी का कहने का गुण वैशिष्टता से कहना चाहते गुण लक्षित कहना चाहते हैं लक्षित होगा तो सगुणता नहीं आया निर्गुणता रह जाएगा निर्गुण को भी गुणों से लक्षित किया जाए यदि गुणों से विशिष्ट कर देंगे तो सगुण होगा अब व्यास कार ने व्यास जी ने जो ब्रह्म सूत्र में जो कहा है निर्गुण विद्या के भी गुणों दृष्टि से कहा है वैशिष्ट नक्ष ये आपको सोचना है हम जवाब नहीं देंगे इसलिए आप स्वयं दोषारोपण कीजिए व्यास जी पे और जवाब आपके दिमाग में अपने आप आएगा और क्या व्यासि तो आएंगे नहीं जवाब देने आपको सोचना समझना पड़ेगा निर्गुण व्यासं निर्गुण ब्रह्मतत्व संहृति मूर्गुण्रह्मतत्व का विद्या में उपासना में करना उचित नहीं है दोषारोपण है व्या प्रत्येव व्यास के प्रति आप दोषारोपण कीजिएगा न तुम प्रति मेरे प्रति दोषारोण नहीं कर सकते हम तो केवल श्रद्धालु हैं व्यास जी ने जो कहा उसको हम मान लिए हैं और उसकी व्याख्या करिए और गुरु परम्परा से समझते हैं यहाँ पर क्या है सच्चाई इसलिए हमें कोई उसमें तुम्हारे शंका उठाने वाद से हमारे संशय भी नहीं उत्पन्न हो सकता आप शंका कह देंगे अरे तो गलत कर दिए व्यास जी ने निर्गुण में गुणों को गुण गुण समार कर दिया है कहने से हमारे मन में संशय भी नहीं होगा वे प्रतिपत्ति नहीं होगी क्योंकि हमें विश्वास है जो व्यास जी कह रहे हैं और गुरु परंपरा से जानते हैं ये सभी शब्द क्या है लक्षक पद है विशिष्ट वाचक पद नहीं है, है? अरूपम का मतलब क्या है अरूपत विशिष्टम ब्रह्म ऐसा नहीं लेना जिसमें नहीं रहता लो कौन से है? उसका नाम ब्रह्म लक्षक पद है सारे के सारे समस्या खत्म हो गई तब तो इस बात को स्वयं समझ गया क्योंकि इसी तृतीय अध्याय में पहले सगुण ब्रह्म उपासना की चर्चा हुई और वहां पर किसको लिया उन्होंने जिसमें आकार है व्यास जी ने आकार जो है जिनमें मूर्ति है श्रुत्वादी है हिरण्य केश हिरण्यक्ष हिरण्य धनिष है उन उपासना को लिया है तो पूर्व पक्षी को समझ ध्यान में स्वयं आ गया अरे पहले सगुण उपा, ब्रह्म उपासना में मूर्तियों को बोला है आसाकार वस्तुओं को लेकर के वर्णन किया है अब यह निर्गुण ब्रह्म में जो गुण कहा जाए इसका मतलब ये निराकार की बात है निराकार की बात है, बात है तो ये लक्षणा है यहाँ विशिष्ट है नहीं वहां जैसे यह बात उसके दिमाग में आ गया झटी थी जब सिद्धांत ने तुम आरोप लगाया करो हमारे पर मत बोलो इतने उसके दिमाग में यह बात प्रकाशित हो गया वो ये सब लक्षक पद है कि क्योंकि सगुण ब्रह्म विद्या में मूर्ति आदि का वर्णन विग्रह स्वरूप का वर्णन है और यहाँ विग्रह कोई बात ही नहीं आया है इसे ज्ञापित होता है कि यहाँ विशिष्ट वाचक पद नहीं है ये सब पद लक्षक वन के नाते निर्गुण ब्रह्म में इन गुणवाचक शब्दों के द्वारा का तो उपासना कर सकते हैं। गुण विशिष्ट मूर्ति आदि का विधान न होने से यह निर्गुण उपासना ही है यदि ऐसे कहते हो तरोध <coughs> फिर तो हमारे जो कहा न कोई दोषारोपण रहा नहीं किया मूर्ति अविरुद्धम निर्गुण स्मश्रो आदि गुण विशिष्ट आदित्य मंडल स्पुरशादियों को रूपी मूर्तियों का यहाँ अनुदार रहते है मूर्ति नाम अनुदारते हैं मूर्तियों का कथन नहीं हुआ है इसलिए निर्गुणत्म अविरुद्धम यद्य गुणवाचक होते हुए भी वास्तव में ये लक्षक पद होकर होने के नाते निर्णत्व के साथ कोई विरोध नहीं है ऐसे कहते हो फिर तो इस विचार से आप सदा प्रसन्न रहे अब आपके मन की भ्रांति दूर हो गई है हृण स्मश्रु सूर्यादि मूर्ति राम एक पद है केवल इसके समास बनाकर छोड़ देंगे टीकाकार इसके समास बड़ा लंबा चौड़ा है इसलिए दिखा रहे हैं हिरणमयानी स्मश्रुणी यश असो हिरण्य स्मश्रु तांबे के रंग जैसे रंग वाले बिल्कुल पीला स्वर्णमय रंग वाले दाढ़ी मूछ वाले इस धरती पर तो कोई नहीं है पीला बिल्कुल गोल्डन कलर हजारे दो हमने नहीं दिया। okay. बात नहीं कर रहे हैं, मुझ की बात है। Hobbit. Hobbit मिल जाते हैं बड़े आदमी बच्चों में तो हो जाते हैं शुरू में कुछ और रंग होता है बाद में देरे देरे काला भी हो जाता है या लाल पिल, लाल पीला मिक्स जैसा रंग हो जाता है वहां के बच्चों को ऐसे देखा गया है शुरू में देखने में बिल्कुल पीला जैसा दिख लेगा और सफेदी मिला हुआ लोश लिट व्हाइट मिला हुआ उसमें ऐसे दिखते फिर बाद में धीरे धीरे भूरा रंग सा हो जाता है अधिकतर वहां से देखने को तो मिलता नहीं देखा। नहीं देखा। है माया में, किमा <laughs> माया में थी सब है। कहते कि देखो तथा सूर्य तथा विधि शिश्र सूर्य उस प्रकार सूर्य स आदि वह आदि में जिनका हृण मिश्र सूर्य मूर्त है सूर्यादि मूर्त हिरण्यश्व सूर्यादि मूर्ति नाम ऐसे विग्रह विग्रह क्योंकि आदित्य मंडल पुरुष की चर्चा नहीं है ना और भी ऐसे वैश्वान देवता है अनेक देवताओं का विचार है जिनका हाथ पैर वगैरह का वर्णन हुआ है पेट है बस्ती है ऐसा वर्णन होता है वैश्वान विद्या में विराट आकार पुरुष का वर्णन होता है तीसरा साकार पुरुषों का लेकर के जो सगुण ब्रह्मोपासनाएं हैं उनमें जैसा है वैसा यहाँ नहीं है इस ज्ञापन होता है कि ये जो गुणवाचक शब्द है ये विशिष्ट वस्तु का बोधक नहीं है तत्त्व तत विशिष्ट पदार्थ का बोधक नहीं है किंतु तद लक्षित वस्तु का मात्र बोधक होते हैं आनंदादीना स्तूलादीना चुनावना उपास्य तत्व अंत अभाव गुण यह दूसरी शंका करता है महाराज ले की समस्या उपासना हम करते हैं लोगों का स्वभाव उस गुण को उस वस्तु में देखने की कोशिश करते जब गुण सुनेंगे तो गुण को हम उस वस्तु में ढूंढेंगे अब ये भी सब गुणवाचक शब्द है चाहे विधि हो निषेध मुख इनसे इनको भी हम उसकी अंत देखना चाहेंगे तो है ही लक्ष्य होने के नाते उसके अंदर तो मिले जाने तब क्या करेंगे आप अतुण बहुविज्ञान है ना दो प्रकार बहुरी समास होता है तदगुण तदगुण संविज्ञान और अददगुण संविज्ञान बहुरी समास होता है तदगुण में क्या होता है वो गुण उसमें रहते हैं ऐसा लंबा कर्ण आने या लंबे कान वाले को पकड़ के लाओ लंबे कान कौन है गधा गधे को पकड़ के लाओ जब गधे को लाओगे उसे कान भी साथ में आए नहीं तो कान काट कर क्या हो गया कान साथ में आ ही जाएगा लंबा गर्णम माने वो तो तत्गुण समिज्ञान भवरी समास हो गया और अतत् में गंगा दृष्टम माने समुद्र दृष्टम माने ऐसे कह देंगे अब आदमी को लाओगे जिसे समुद्र को देखा यानी आदमी कैसे समुद्र आएगा तो फिर मुश्किल होगा गंगा जी आ जाएगी तो मुश्किल होगा ये वहां स्पष्ट है न गंगा जी आते न समुद्र आते व्यक्ति मात्र आता है गुण नहीं आता उस व्यक्ति के साथ जिससे जिन गुणों से व्यक्ति को पहचाना गया वह गुण उस व्यक्ति का विशेष विशिष्ट होकर आता नहीं है तदुपत यहाँ पर जितने भी गुणवाच प्रयोग हो रहे हैं चाहे विधेय विधेयक हो चाहे मुख्य वाला हो इन सभी में हम क्या करेंगे समाप्त कर लेंगे समस्या तब यही होगी कि वह गुण उस वस्तु में नहीं रहेगा तो उस वस्तु को कैसे पहचान पाएंगे ये पूर्व पक्ष कहता है आनंदादिम स्थलादिना चुनाव उपास्य तत्व अंत अभाव जो तो क्या है निर्गुण ब्रह्म उसमें अंत नहीं है इसीलिए तद्गुण विशिष्ट तत्व तो कथम उपासित तत्गुण ता? विशिष्ट रूप में कैसे उपासना कर पाएंगे इत्याशंक तेषा तत्व तो अंत प्रवेश तेषा लक्षकत्व संभ बन के अंत न भी हो जो समुद्र आने ऐसे व्यक्ति को पहचानते नहीं पहचानते लक्षक पदों के द्वारा भी वस्तु ग्रहण तो होने में कोई आपत्ति नहीं है हम ये साधारण लोक व्यवहार में भी अततुण समाज के द्वारा सिद्ध किए पदों में हम देख रहे हैं ये गुण उस वस्तु में है नहीं लेकिन वो आजा तो ग्रहण हो ही रहा है तो तो पर भी इन गुणों से लक्षित उस व्यक्ति को हम ग्रहण कर सकते क्यों नहीं ग्रहण करते ग्रहण करके उसकी चिंतन करता हुआ तदाकर वृत्ति बना सकते ब्रह्मा कर कर सकते लक्ष्य भूता ब्रह्मा कर हो सकती है परेशान तत्वंत प्रवेश अभाव गुणा तत्व में अंत प्रवेश न होने पर भी तक्षक संभवाद उनके द्वारा लक्ष्यक तो संभव है ही इसलिए लक्षितं तो ब्रह्म उपास्य मध्य उन शब्दों की के लक्षित जो ब्रह्म है वह हमारे दर उपास्य हो जाएगा गुणा लक्ष्यक तत्व प्रवेशनमित चेदस्तव लक्षकत्वेन ने गुणवाचक शब्दाना ये जितने गुणवाचक शब्द हैं जो गुण है तत्व नवेश छेद अतत्व उनका प्रवेश नहीं रहेगा तत्व चीज हमें नहीं मिलेंगे यदि ऐसा कहते हो अस्तु एवम एव वैसा ही हो वे हम यही चाहते ही है ब्रह्मतत्व उसी प्रकार ब्रह्म तत्व उपासना करो तो उसी प्रकार उपासना करो तो कैसे करें वो समझ में नहीं आता है ना इन गुणों को लेकर के इनसे लक्षित ब्रह्म का हम क्या क्या सोचें कैसे सोचें वो समझ में नहीं आ रहा पक्ष कहता है, है? कहना पड़ा शब्द जिसमें नहीं है वो ब्रह्म रस जिसमें नहीं है वो भ्रम अरे बोलने से दौड़ा होगा उसमें क्या हमें कुछ दिक्कत है ना कुछ दिखता नहीं बड़ा समस्या है क्योंकि बचपन से संस्कार पड़ गया ना सेव कते झट दिमाग में से दिखाई देने लगता है नहीं लड्डू कते ही दिमाग में लड्डू आ जाता है भले तो सामने हो ना खाए ना खाए लेकिन जो दिमाग में तो शब्द श्रवणंतर ही उसका चित्र सा बन जाता है ये धारणा में लोग करवाते हैं ना योग धारणा में ही होता है बोले बोलते जाते हम लोग केवल तो हो दिमाग गुलाब खट खड़ा हो जाएगा बना लेते गुलाब सेकंड बर नहीं लगता बन जाता है गुलाब। पहाड़ पहाड़ दिखाई गुफा, मंदिर, घंटी ये सामान्य चीजें बचपन से देखा है हर हिंदू ने इसलिए जो है जैसे योग निद्रा में सब बोलेंगे तो कोई कठिनाई नहीं है विदेशी में जैसे बोलने से काम नहीं चलेगा तो पहाड़ मंदिर गुफा साधु क्या होता है कैसा होता है तो समझ में नहीं आएगा उसके योग निद्रा में दूसरी बोलनी पड़ती है उसको बोलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन टाइस हाँ दिमाग में अगर दिमाग में जाए ना उनको उनकी भाषा से बोलना पड़ता है उनकी चीज़ों को उनको याद दिलानी पड़ती है कुछ नहीं बन सकता यही प्रश्न उठता है, है उपासना प्रकार में उदर्शी जाती है इसलिए उपासना के प्रकार को ही दिखाते कैसे किया जा सकता है कैसे होता है वो देखो आनंदादिस्तूदा आदिष्ठात् लक्ष अखंडेकसोह अस्मित आनंदादिस्थूल आदि आत्मा लक्षिता अखंडेकसोहम अस्मित अखंड सोहम अस्मित चिंतन करना केवल आनंद शब्दों के द्वारा मैं विधिपरक शब्दों के द्वारा स्थूल आदि बनी निषेध पर शब्दों के द्वारा आत्मा तो लक्षित आपकी अपनी आत्मा यह लक्षित है कोई दूसरा नहीं है यहां बाहर कोई दूसरा होता तो आकार बन जाते आप अपने बारे में क्या आकार बना लोगे बना लो है? आप अपने क्या आकार मानते हैं आकार बना लेना आपका आकार क्या है आप पुरुष है तो पुरुषा कर दे तो स्त्री का आकार ध्यान करोगे नहीं क्योंकि आपका ये आकर नहीं है ये पहले विवेचन हो चुका है ये शरीर मैं नहीं हूँ इंद्रिया मैं नहीं हूँ करता नहीं हूँ मैं नहीं हूँ फिर मैं क्या हूँ कधा नहीं हूँ घोड़ा नहीं हूँ हो <laughs> क्या आप जो आप है वही ब्रह्म है जो ब्रह्म है वही आप इसलिए के उस स्वरूप के आप चिंतन करने लग जाएं, आप कोई आकार बना सकोगे क्या कि सारे आकारों को जब निषेध कर दोगे और सर्व आकार निषेध आपको अपना स्वरूप जो कहोगे वो मैं आत्मा हूं वही आनंदादि से लक्षित है वो आकार का ध्यान करो वो कोई आकार है नहीं वहां तीसरे कहते हैं आनंदादों के द्वारा अस्तुल शब्दों के द्वारा आत्मा ही लक्षित है और आत्मा कैसा आत्मरक्षित है अखंडी का रसहा अखंड आत्मा, आत्मा लक्षित अवस्थाओं में खंडित नहीं होता पंच में से किसी भी कोश का हानि होने पर भी उसका हानि नहीं होता इसलिए वो अखंड है एक रस है। निर्विकार भी है अविनाशित से भी निर्विकार कर अखंडीय रस सो हम ऐसी शब्दों में जो लक्षित वाखंड रूप आत्मा जो है वही मैं हूँ ऐसे चिंतन करने का नाम कर ही ब्रह्मा का वृत्ति बनाना यही ब्रह्म निर्वण ब्रह्म की उपास वो पास होते। करते करते करते करते वो साक्षात्कार हो जाएगा पहले तो कहे क्या है कि तोता ये सब रटरे लग रहा है नहीं पहले पहले ऐसे तो लगता है स्व ब्रह्माष्टमी सच्चिदान रूपो हम ऐसा मन बोल रहे हैं आप मन के रटा रटा बोल रहा है बाद में लग बाहर आते ही नहीं देवदत्त हम दिमाग में आ जाता है ध्यान से बाहर आया तुरंत मैं ये हूं मैं वो हूं मैं आदमी हूं और ब्राह्मण ये सब दिमाग में आ जाता है ठीक तो तो है फिर जब तक क्योंकि और आने पर भी हमें समस्या नहीं है इनका आने का इनमें सत्यत्व नहीं आना चाहिए सत्यत्व यदि आ रहा है इसका मतलब अभी इस मिथ्यात्व निश्चय पक्का नहीं हुआ है जगत मिथ्यात्म निश्चय हो जाए पक्का हो जाए फिर बाद में दिखाई देने पर भी बाधा सामान अधिकरणी सारा व्यवहार करते रहोगे क्या बाधा सामान अधिकरणी से सकल व्यवहार होते रहेगा फिर भी कोई समस्या नहीं रहेगी जैसे कलाकार जो है राम का पात्र आजकल चल रहा है नवरात्र जगह जगह राम के की तीन चल रहे हैं यहाँ होता है जगह जगह रामलीला बड़ा बड़ा पंडोल लगा हुआ है लाखों लोग बैठे देख रहे हैं जो आदमी कर रहा है वो जानता है मैं राम तो हूँ नहीं हर क्षण हर पल उसे पूरा होश है मैं राम नहीं हूं लेकिन पूरी राम के अनुसार जो करना है वहां रोना है जो भी एक्टिंग होगा सब कुछ करे है सीता चिल्लाए मेरे पत्रे का नाम सीता नहीं है ना मेरे पत्रे कोई चोरी कर रखा है, है? ना कोई रावण है लेकिन फिर वो सब करता है ये बाधा सामग्रिक व्यवहार हो रहा है अपना जो असली है उसको वो दबा दिया और नकली व्यवहार कर रहा यह इस व्यवहार को गलत जानते मिथ्या है मैं राम नहीं हूं ये मिथ्या जानता है और अपने सत्य स्वरूप जो मैं देवता हूँ उसको जानता है उसी और हमें भी करना ये मन, है। ये जो शरीर मन बुद्धि अंगार देवता ब्राह्मण पुरुष स्त्री आदि हैं ये सारा चीज मैं नहीं हूँ इसको बाधित करता हुआ आप नित्य स्वरूप को ध्यान रखते हुए भी सारा व्यवहार करते रहना चाहिए ये बात व्यवहार करते इसका अभ्यास धीरे धीरे करना पड़ेगा बार बार आएगा मन में कि मैं पुरुष तुरंत काट तो ना पुरुष है ना स्त्री है ना न पुरुषक है तो ब्राह्मण अरे व्यवहार के तो ब्राह्मण है सच्चाई तो न ब्राह्मण है नक्षत्र नहते हैं ऑटो सजेशन उसको मन को जो है अपने आप स्वयं ही स्वतः आप देते जाइए सुझाव नहीं ऐसे मत सोचो ऐसे मत सोचो तू ये नहीं है इसी भ्रांति से तू दुखी हो रहा है ये भ्रांति में छोड़ ऐसा बार बार उसको सुझाव देते रहना और धीरे धीरे धीरे शास्त्र की वासना दृढ़ होते जाएगा लोक लोकवासना अपने आप बाधित हो जाएगा जो बाधित हो गया तो मिथ्यात्म निश्चय में मिथ्यात्ति को दिक्कत नहीं काल तो आवकाल होता है ऐसा रटना पड़ेगा रटना ही पड़ेगा उपासना उपासना तो रटा ही, ही होता है पहले ऐसे तो कर चुके विष्णु आदि को कौन देखा है इन मूर्ति में विष्णुभु कर सारी उपासना कर रहे हो उसी प्रदेश करने में आपत्ति है ब्रह्मानुभूति नहीं हुई कोई आपत्ति नहीं ले ब्रह्मा कर नृत्य लेंगे विचार विचार करेंगे, विचारात्मक की विचार आनंदाय शब्दों से ये शब्दों से लक्षित स्वरूप को मेरा अपना स्वरूप करके चिंतन करना ही निर्वण अतिशु युंड आनंदादि लक्षित श्रोतियों में आशुन सभी श्रोतियों में जो अखंड अखंडी आत्मा है जिन्हें जिसको जो है आपने आनंदा शब्दों के द्वारा शब्दों के द्वारा उन शब्दों से, ही लक्षिता, उन गुणों से जो लक्षित है उपास होते हैं वही मई हूँ ऐसे उपासना किया जाता है कौन करता है मोक्ष वाह मोक्ष लोग ऐसे उपासना है। तो चाहते हैं वो ऐसा चिंतन मुक्त होना नहीं चाहता है वो अपने आपको स्त्री या पुरुष या कुछ सोचते रहेगा ऐसे सोचते मर जाएगा तो आगे फिर वही हो, हो जाएगा हाँ स्त्री मैं स्त्री सोचते मरेगा तो आगे स्त्री हो जाएगा पुरुष सोचते मरेगा तो पुरुष बन जाएगा न स्त्री में न पुरुष कर सोचते मर जाते तो न पुरुषगम के पैदा हो जाएगा इसे सोचते हैं पूरा हिसाब से पूरा सोच रहा है सबका निषेध कर देना एक दो को निषेध नहीं करना है जितने उपाधि के कारण से अपने अंदर है, वो सारे को या तो श्लोक है उस तो तो तो सारी चीज को निषेध कर दिया दश श्लोकी सिद्धांत बिंदु किया दश श्लोकी में न भूमिर न तोयम साफ शुरू से कर देते निषेध करना स्थूल का निषेध शुरू हो जाता है अत व्यावृति तद का भिन्न जो है अतक है उसकी व्यावृत्ति कर तथ कौन है ब्रह्म उसे भिन्न कौन होगा ये सारा जगत इसकी व्यावृत्तावृत्या चकित श्रुतिरपी मेहमन स्त्रोत्र अतद्यावृत्या श्रुतिरपी चकित सन्न अभिदत् श्रुति बड़ा आश्चर्यचकित होकर बोलती है कैसे अतद व्यावृत्तिया ही कथन करती है और कोई रास्ता ही नहीं जो है गुण शब्द रूप रस गंस स्पर्श इनका व्यावर्तन कर दिया शब्द रूपम स्पर्शम रस ऐसे ही कह सकती है श्रुति और कोई रास्ता नहीं इस ब्रह्म को समझाने का और आनंदाय श्रुति जो आ रहे हैं वो केवल जो भाव हम ग्रहण कर रहे हैं उसका व्यावर्तन करने के लिए योगी है असल द्रुव्यता का करने सब पाया अच्छी करने चित्त अनंद रूपता का व्यावरण करने के लिए आनंद शब्द आया सच्च आनंद शब्द आता जितने भी इस तरह से भावात्मक तो देकर वो भी वास्तव में लोक में प्रसिद्ध अन्य का व्यावर्तन करने के लिए अतः सब कुछ अत्यावर्तन के लिए ही होता है अतद्यावृत्ति के द्वारा ही कथन तत्व तधि के द्वारा कथन करना आसान है तद विधि के द्वारा कथन करना आसान है अत्यावृत्ति के द्वारा कथन करना और समझ ग्रहण करना कठिन हो ननु एवं सती विद्योपासना कुतो भेजा अरे फिर तो ज्ञान रूपासन उपासना मंत्र क्या रहेगा वहां भी हम ब्रह्मास्त चिंतन कर रहा हो विज्ञान है ये भी करे हो हम ब्रह्मास्म कर रहा है यह उपासना है तो ज्ञान रूपासना उपासना मंत्र क्या रह जाता है सुंदर प्रश्न इतिहास अरे अंतर दो है एक वस्तु के अधीन होता है और दूसरा करता के अधीन उपासना तो आपकी मर्जी है करना न करना उल्टा करना जैसे चाहो वैसे कर सकते हो लेकिन ज्ञान ऐसे नहीं होता वस्तु के अधीन होने से जैसा है वैसा आपको होगा आप चाहो ना चाहो ज्ञान तो पैदा हो जाएगा इन उपासना आप चाहें तो होगा नहीं हो नहीं मर्जी आपकी आप चाहे जिस चुट्टि करें वैसे कर सकते हो उसके विपरीत भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो ये अंतर उपासना खर्त अधीन है और ज्ञान वस्तु ऐसा घट है आपने इसको देख लिया आंग गया तो अब आप, आप रोक नहीं सकते आंग को सिर्फ जाने से रोक लो रो, पहले से बंद करो तो बात अलग है इन आंख खुल गया चीज को पड़ गया चीज पे दृष्टि पड़ गई फिर उस चीज का ज्ञान तो होकर रहेगा आप चाहो ना चाहो ये यह ज्ञान इसलिए वस्तुधीन है और क्रिया है उपासक क्रिया है मानसिक क्रिया ये तो आपकी मर्जी होगी जैसे चाहोसे करो ना करो उल्टा कारण इसे कहते हैं वस्तुतंत्र कर्तंत्र वस्तु और तंत्र इस भेद को लेकर के कहा कह जाता है ज्ञान और उपासना में भी अंतर उपासनाशेष का श्रृणु वस्तुतंत्रो भवेदोध कर्त तंत्र उपासन कर्तृतंत्र उपासनम बोध उपास्योर का विशेष है कहते हैं बोध ज्ञान और उपासना में क्या विशेषता क्या अंतर है विशेष मन क्या फर्क है संग करते हो जवाब दे रहा हूं ध्यान से सुनो क्या जवाब है वस्तु वस्तुतंत्रो भवे बोध ज्ञान जो है वस्तु के अधीन होता है अधिन ही ही वस्तु अधीन और उपासन कर्त अधना ज्ञान में वस्तु प्रधान है कर्ता गौण है उपासना में कर्ता प्रधान है वस्तु कौन है उसका विचार करेंगे लंबा चौड़ समझाएंगे कैसा क्या सारी बात विलक्षण अंतर सिद्ध है बोध से हेत्वादिगम दर्शेती इनमें क्या विलक्षणता है इनकी विलक्षणताओं और भी अन्य विलक्षणताओं को भी करने के लिए पहले हमें समझाना पड़ेगा बोध के कारण आदि क्या है ज्ञान के साधन क्या हैं? और उपासना के अंतर समझाना पड़ेगा बोध से हेतु आदि बोध का जो साधन आदि है वो पहले बताएंगे फिर आपने आप समझ में आ जाएगा अंतर क्या है विचारा जयत इत्यादि विचाराज इत्यादि श्लोक द्वह के द्वारा बोध के को पहले समझा देंगे विचारा जायते बोधो अनिच्छायम न निवर्त मात्रा संसारे दहतेखिल सत्यता विचारा जायते बोधो विचार से बोध उत्पन्न होता है विचार विचार किया भी मानसिक विचार ही होगा हम ब्रह्मास्म ही विचार शब्द में अंतर नहीं है और शब्द को लेकर क्या उस पर डिपेंड है निर्भर उस पर है शब्द तो वही है आनंद आदि शब्द ही है अस्तूलादि शब्द ही है उन शब्दों को लेकर आप विचार करेंगे कि उपासना करेंगे उसकी आवृत्ति करना प्रत्येक आवृत्ति करना उपासना और प्रत्येक आवृत्ति न करते हुए केवल उसका मनन करना है अर्थ का चिंतन करना है विचार और विचार करने से ज्ञान उत्पन्न होगा और जब वस्तु का विचार होता है तो वहां पर अनिच्छा यमन आप आपकी अनिच्छा ज्ञान को निवृत्त नहीं कर सकता आप इसको देख रहे और चाहेंगे मेरे पैसे ज्ञान ना हो गए कहने से नहीं हो ज्ञान तो हो गया आपने देखा तो वस्तु का ज्ञान हो जाएगा आप भले अंदर से ना हो तो भी हो जाएगा इसे कई बार होता है हमने दे देखा आपने जहां भी रहा आश्रमों में किसी दो का विषय मान लो महात्मे से लड़ाई हो गई अब आप ना भी चाहते हो उसको देखना तो पंगत में पहला पूछी वो देख <laughs> हाँ वो वो कहाँ बैठा है बदमाश ना जिमा क्यों किया उसने सीधा पहले उसी पर जाएगा बाकी किसी को नहीं देखे यदि मैं अंदर से चाहते रहे तो माँ जी बेकार क्या सोचना है अब खाली टाइम में आप सोचते हो शांति से बैठे हैं तो चलो हो गया हो गया, छोड़ो बात ऐसे मन में सब आ जाता है सारी पॉजिटिव थिंकिंग चलता है है ना साकार चिंतन होता है और सबको छोड़ देते हो और अपने पढ़ाए लिखाए भजन में लग गए लेकिन आपको पता है एक जगह ऐसा है जहां वो भी आते हैं तो वहाँ पर अब भूलते नहीं तुरंत उसको देखते न चाहने पर उस चीज का ज्ञान हो जाता है कि उस वस्तु को आपने महत्व दिया है ना उस वस्तु के प्रति आपके दिमाग में कुछ महत्व है विशेषता ये होता है आप न चाहने पर भी उस ज्ञान को होने में आप रोक नहीं सकते अनिच्छा यम न निवरते जिस ज्ञान को निवृत्त नहीं कर सकता और उस ज्ञान की उत्पत्ति मात्र से संसारे अखिल सत्यता दी ब्रह्म ज्ञान से घटाधिकार्ञ नहीं लेना जब ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो क्या संसार में विद्यमान सब प्रकार की सत्यता व्यावहारिक सत्यता प्रातवासी सत्यता या संसार में कोई पारिवारिक सत्यता में भी कोई मान रहा हो सारे प्रकार की सत्यता जिस प्रकार की भी आप सत्यता मानते हैं इसमें वो सारा समूल समूल क्या हो जाएगा दी नष्ट हो जाएगा विचारा वस्तु तत्व विचारा बोध हो जाए वस्तु तत्व के विचार से ज्ञान उत्पन्न होता है किंच विचारा जायमान यम बोधम और दूसरी बात विचार से उत्पन्न होता हुआ जो बोध है उसकी आपकी जो अनिच्छा है वो उसको रोक नहीं सकता बोधो माभूत आपके मन में यदि आ जाए भरे मैं ब्रह्म सुन लिया सब कुछ हो गया उसका विचार भी कर लिया लेकिन मुझसे मुझे मेरे अंदर इस विचार से ब्रह्मज्ञान पैदा ना हो ऐसा भले आप सोचें तो भी ब्रह्मज्ञान तो पैदा होकर रहेगा क्योंकि तो विचार कर लिया तो वस्तु तो आपको ज्ञान कराएगी ही छोड़ेगा इत्यम रूपा न निवर्त न निवारित्यर्था वह निवारण नहीं कर सकता ज्ञान तो होकर रहेगा उत्पित मानस्य बोधा और उत्पन्न हुआ वहां जो ज्ञान स्वजन्म आपने जन्म मात्र से ही संसारे अखिलस्य प्रपंचस्य अखिलस अखिल प्रपंच के अंदर विद्यमान जो सत्यता है उसको नाशयति नष्ट कर देता नाश यद नष्ट कर देता है अब सत्य तो खत्म हो गया एक ही सत्य रह जाएगा वही आपका अपना स्वरूप होगा ये इससे भी क्या लाभ हुआ इसका भी क्या नतीजा है सारा जगत विख्यात हो गया और अपने में सत्य स्थापित हो जाए तो क्या होगा अब कहते हैं तावता कृत कृत्य सन नित्य तृप्तिमुपागत जीवन मुक्ति मनु प्राप्य प्रारब्ध ये ज्ञान की महिमा है कृत कृत्य सन तावत उत्तरी मात्र से ज्ञान को उदय हो रहे मासे जगत भी जैसा सत्य तो खत्म हुआ मित्त हो गया उत्तर में से क्या हो जाता है आप अपने आप समझ जाते हो और नित्य तृप्ति में पागत नित्य तृप्ति को प्राप्त कर जाते इस तरह से जीवन मुक्ति मनु जीवन मुक्तिता को प्राप्त करके बस विधेय मुक्ति के लिए प्रार्क्ष की आप प्रतीक्षा करते केवल प्रार्क्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और कुछ नहीं रह जाता है दक्षे तावता, उत्पत्ति, तावता मैं को उत्पत्ति होने मात्र को होने से ही क्या हो जाता है कहते कि देखो, जो निर्दिश प्राप्त कर लिखे नित्य तृप्ति ने निर्देश सुख को प्राप्त कर लिया अतर उसका कोई अभिलाषा नहीं रह जाता ये स्वाब पद की व्याख्या तो किया ना स्व मैंने स्वर्ग शब्द का स्व होते स्वर् स्व से स्वर्ग लेते हैं आप और स्वर्ग वाक्य क्या दिया सांख्यो में मीमांस को सबने लिया अभिलाषा तो वर्णी हो न दुखे न संभिन्न न च्रस्तमान अभिलाषोपनीत सुखम स्वपदास्पदम तत्म स्वपद उस सुख का नाम स्वर्ग उस सुख जिस सुख को पाने के बाद सारी अभिलाषाएं तुम्हें तो प्राप्त हो गई और कुछ प्राप्त करना नहीं रह गया सारी अभिलाषाएं उपनीतम प्राप्त न संभिन्न जो दुख से मिश्रित नहीं संभिन न च्रस्तम ऐसा नहीं चलो दुख मिश्रित नहीं लेकिन बाद में दुख आ ही जाएगा दुख हमको ग्रस्त कर लेगा क्या ऐसा भी नहीं होगा नस्तम सारी अभिलाषाएं प्राप्त हुई अभिलाष उपनीतम उस सुख का नाम ही स्वपद से कहा जा रहा है नित्य सुख है विश्रित पुनः आने वाला है जैसे यहां पर होता कई बार आप सुख अनुभव कर रहे हैं ऐसे लगता तो है सुख में लेश मात्र दुख नहीं मिश्रित नहीं है लेकिन वो सुख का कितने देर तक दिखता है बाद फिर दुख आ जाता है कितनी देर तक है फिर दुख तो आना ही है इसलिए दुख आमिश्रित सुख लोक में मन वो कर भी लेते हैं कभी कभी तो भी वो क्या हो जाता है बाद में दुख ग्रस्त हो ही जाता है इसे दोनों सरित होना चाहिए दुख अमिश्रित भी हो और अनंतर ग्रसित भी ना हो उसी का नाम नित्य सुख होता है और ऐसा सुख वो होगा जिसमें और कुछ प्राप्त करना भी नहीं रह गया कृत कृत्य प्राप्त प्राप्त प्रापणियम सर्व। और उपासना में क्या हो रहा है अंतर अधिकार है देखो उपासनाश्च बोधा तो विलक्षण अंतर सिद्ध है तदर्शे उपासना का बोध और विलक्षण सिद्ध करने के लिए उसकी स्वरूप दिखा रहे देखो आप तो विश्व श्रद्धालुचारय चिंतित प्रत्येर अनंत्रित वृत्ति आप पुरुष ने उपदेश दिया उस पर आपने विश्वास कर लिया उसने कहा हमने मान दिया आपदेश तो विश्वस्य विश्वस्य सी समझना विश्वास करके विश्वास ऐसे किया उसने श्रद्धालु है वो न सोचता नहीं है इन्होंने कहा, कहा तो सही है नहीं है प्रमाण है तर्क कुछ नहीं करता वो अविचारयन प्रत्य अन्य अनंत वृत्ति भी चिंतन अन, अन्य अन्य प्रत्ययों के द्वारा व्यवहार न करते हुए अन्य ही प्रत्येक अनंतरित मैंने अव्यवहित करता वृत्तियों के द्वारा चिंतन करता है उन्होंने कहा भगवान विष्णु ऐसा होते हैं चार पूजाए होता है उनका और एक हाथ में पकड़ा शंख एक हाथ में सर्जन है एक हाथ में कमल है उनका नील कमल जैसा कि उनका पूरा शरीर का रंग है आ, कमल पत्राक्ष है उसका अंक हो जैसे जैसा कहते गए आपने मान लिया हाँ जी गुरु जी हाँ जी गुरु जी हाँ जी गुरु जी वैसे बैठ कर कर सोचेंगे हाँ ऐसा मूर्ति बनाएंगे दिमाग में और निरंतर उस मूर्ति का धन्य प्रत्यय से व्यवहित ना हो इस निरंतर का चिंतन करते ज्ञान में ऐसे नहीं होता ना वस्तु आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं वैसे तो ऐसे क्यों है पूछेंगे मेरे को तो ऐसे दिख रहा है और आप ऐसे कैसे कर रहे हैं वस्तु के बारे में तर्क तर्क हो सकता है इसलिए तो आप लोग दुकान में तर्क तर्कर्क क्यों करते हैं वस्तु तंत्र है ना आप गए नहीं, नहीं हो। कैसे सुपर क्वेटर करोगे ये तो इनफीरियर क्वालिटी का है आप वो कैसे कर पाएगा अंत में दुकानदार ज्यादा तर गुस्सा हो जाए रहना तो रहने जाओ बोल हमारे पास यही है हमारे तो यही सबसे बढ़िया है लेना तो जाओ और क्या करेगा वो साबित कर नहीं सकता है ना आप करने लग जाओ कोई साबित नहीं कर सकता जरा आपको विश्वास करके चुपचाप लाना पड़ता है आप तो उपदेश हम विश्वस्य आप तो पर विश्वास करके जो श्रद्धालु है बिना विचार किए ही अन्य प्रत्यय अनंतरित वृत्ति भी अन्य जो प्रत्यय अन्य विषय ज्ञानों के वृत्तियों का द्वारा व्यवधान न करते हुए निरंतर चिंतन करने का नाम ही उपासना है आप तुरोपेशतम तो आप तो कौन है गुरु उसका जो उपदेश है उपदेश क्या है? उपदेश दे रहे है वो उपास्य जो विष्णु आदि है उनके स्वरूप का प्रतिपादक वाक्य समूह अथवा निर्वुण भ्रम ले वेदांत जब तो निर्वण ब्रह्म आपका क्या उपदेश किसका दे रहे हैं निरुण ब्रह्म को उपदेश दिया जा रहा है उसके बारे में वो आनंद रूप ब्रह्म, ब्रह्म, है ये? के भुदेश, भुदेश। वो ब्रह्म। के प्रतिपादन करने वाले वाक्य वाक्य समूह को उसने प्रयोग कर दिया उस पर आप विश्वास करोगे और वैसे चिंतन करोगे मैं जो शब्द रूप स्पर्शाली नहीं हूँ मैं शरीर नहीं हूँ मैं मन नहीं हूँ ऐसा जो उन्होंने वाक्य सुनाया है उसी वाक्य को लेकर आप भी चिंतन करते हैं ये उपासना हुआ विश्वास अविचारयन मैंने उपास करते हुए उपास तत्व प्रत्येर अन्य विजातीय घटादि विषय अनंतरित वृत्ति भी अव्य वृत्ति भी चिंतित अविचार्यन की व्याख्या नहीं कर रही थी क्या कहा अविचारण में अविचार्य बोल दी चुप्ठी है? तर्क आदि नशोधयन तत्पर्य होता है तर्क आदि के द्वारा उस तत्व का शोधन करने का प्रयास नहीं करता तो वैसा है कि वैसा है कि उल्टा है, है विकल्प कोई खड़ा नहीं करता नहीं तो विचार भी क्या था हर का। आप में क्या होता है कई बार होता है विकल्प खड़ा कर देते हैं राज्य का दूसरे का तीसरे का है ना ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता ऐसा ही होगा जैसे आदित्य शब्द आ गया वो क्या है? देवता लेना है या भूत तत्व को लेना है क्या लेना है स्थूल लेना है या उसकी देवता लेनी है या तदुपाधिक भ्रम को लेना है आदित्य मत सु प्राण शैदी क्या लेना है भौतिक वायु को, को लेना है या जो लोग ये प्राण कहते हैं इस प्राण को लेना है या पंचदा विभक्त जो प्राण में से एक प्राण होता है पांच में से ताला वाला वो लेना है या प्राण से ब्रह्म को लेना है विकल्प होता है प्राण सत्तरलिंगात सूत्र बना आकाश में आकाशतरलिंगात ब्रह्म सूत्र में सब है तो विचार में क्या होता है वस्तु का जो विचार कर वस्तु के पर विकल्प खड़ा कर सकते हैं ये वस्तु तो ऐसा है कि वैसा है कि ये है कि वो है कि क्या है ये और उसके प्रमाणों को ढूंढ देंगे वो भी कहेगा इसमें ये यही अर्थ लो पूर्वज खड़ा करेंगे वो कहेगा ये यहाँ पर भूत लेना कोई कहेगा नहीं देवता लेना कोई कुछ कहेगा सब अपने अपने तर्क देंगे अपने प्रमाणों को प्रस्तुत करेंगे और उन सारे प्रमाणों को आप क्या करते हैं खंडन कर देते हैं कहें इस शब्द का यही अर्थ लेना पड़ेगा हाँ ऐसा निर्णय दे दिया उपक्रमों को सम्मारा के माध्यम से तीसरे विचार में क्या होता है विकल्प खड़ा किया जाता है और उपासना में गुरुदेव सुनने के बाद विकल्प नहीं होता वहां पर सुना और वैसे चिंतन करना शुरू कर दिया प्रत्यय अन्य मान विजाति घटादि विषय ही विजाति जो घटादि विषय का ज्ञानों के द्वारा अनंत वृत्ति भी अव्यवहित वृत्ति अव्यवहित वृत्तियों के द्वारा चिंतित चिंतन करने का नाम उपासना है। कब तक चिंतन करना चाहिए mm -hmm. उपासना भी कब तक किया जाता है mm -hmm. जब तक तो उपास्य का साक्षात करना हो साक्षात करना हो तब तक करते रहना है। इसलिए कह बीच में बदलना नहीं चाहिए हम लोग देवताओं को बदल देते हैं कभी कृष्ण की उपासना करेंगे कर, राम की उपासना कर रहे हैं तो कृष्ण मिलेगा ना राम मिलेगा ना माया मिलेगा राम जाएगा बीच में वो सिर्फ एक देवता प्रधान होगा उसकी उपासना बाकी सब अंगे पूजा करना सबका है बस सबको पूजा करो सबको प्रणाम कर लो एक मुख्य होगा ये हमारे यहाँ पंचदेव उपासना की प्रक्रिया थी क्षय होगा पहले बीचे शिव जी को रख देगा इधर गणेश जी इधर देवी शक्ति हम एक तरफ सूर्य एक तरफ विष्णु को रख देगा पंचायतन पंचदेव पूजा उस पंच पंचायतन होता था आजकल नहीं हो जो ना वो शिव पंचायतन कर देते हैं उनके परिवार लेते हैं शिव परिवार को बिठा दिया तो गणेश जी हो गए एक तरफ एक दुर्गा को बिठा दिया उनकी पत्नी पार्वती को उधर कार्तिकेय भगवान को बिठा दिया उनका बेटा को अच्छी तो तरफ किसको बिठाया जाए दो बेटा है तो है दो कोई और बेटी तो है नहीं ना और कोई बेटा है कुबेर को बिठावा कुबेर को और कुबेर इसलिए कि पैसा चाहिए सबको <laughs> <laughs> कुबेर की पूजा कर देते हैं और पैसों के लिए चक्कर तो भोले बाबा है। और कुछ देना दे कोई भरोसा है नहीं इसे कुबेर को पकड़ ले बता <laughs> क्या है लोग करते हैं विचित्र शिव परिवार विष्णु परिवार राम परिवार कृष्ण परिवार की पूजा होने लग गया सनातन धर्म में परिवार पूजा है नहीं के लिए भी विधि शिव पंचायत करने यही होता था विष्णु पंचायत में क्या होगा विष्णु बीच में आ जाएगा साइड में चले जाएंगे तो उसी हिसाब से पंचायत में बैठा के पूजा होता था अच्छा तो एक प्रधान देवता बाकी हमारे किसी विरोध नहीं है ना इसे हम शिव शिव शैव है तो विष्णु के साथ विरोध नहीं है उसको रख लिया पूजा कर दिया शक्ति के साथ कोई विरोध नहीं है गणेश के, के साथ विरोध नहीं है सूर्य के साथ विरोध नहीं है ये पांच संप्रदाय होते थे पहले शैव, वैष्णव सौर गणपत बस छठा कोई संप्रदाय था ही नहीं अब ये अवैध कहां से आ आगे दुनिया उल्टे पुलटे दुनिया भर संप्रदाय हो गया आज कल झुठे सारे अवैध कपोड़ कल्पित है लेकिन आदमी इसी में नाश रहा इसी को लेकर इनी संप्रदाय में डूबा हुआ है भूल गया मूल अपना चीज को वो तो यही लटका पड़ा है स्वरूपत्व अभिमान धारये स्वरूपत्व अभिमान दे कब तक करना चाहिए जब तक जब तक चिंतित स्वरूप में अभिमान न हो जाए स्वश अभिमान न चाह जब तक वह चिंतित जो विषय है उसको अपना ही स्वरूप मान करके आपको अभिमान नहीं हो पाएगा तब तो तक मैं प्राण हो ऐसा अभिमान हो जाना चाहिए आप हिरण्यगर की उपासना कर रहे हैं मई हिरण्यगर को ऐसा भावना आ जानी चाहिए जो जिस देवता की उपासना कर रहा है उसके लिए वही भाव जग जाएगा यहां कई बताते हैं उपासकों को हो जाता है नृसिंभ भगवान को पासना करने वाला है और वो आह्वान जब करेगा वो नृसिम जैसे हो जाता है भयंकर शक्ति आ जाए मार काट किस कुछ भी कर सकता ऐसी ताकत हो जाता है उपासना करने हनुमान जी को पासना करने वाले हनुमान जैसे हो जाएंगे वही सामर्थ्य आ जाता है अंदर तदाकर दा उसका अभिमान होता भाई हनुमान हो या जाए या नहीं होता अपना निर्गुण ब्रह्म की उपासना करोगे तो जब तो सब मैं ही निर्गुण ब्रह्म हूँ जब ऐसा जब तो अभिमान न जगे तब तक आपको करना करवाएंगे निरंतर यावत चिंत्य तो स्वरूप जाए स्वा के अंदर चिंत्य के स्वरूप का अभिमान जब तक नहीं जगेगा तावत भी चिंत्य तब तक उपासना करना है उसके बाद उसके सुधारणा भी करना है उसी सदा बनाए रखना अपने आप को मेनटेन करना पश्चात तथा आमृति धार मरण पर्यत मैं ये हो ऐसा धारण करता है तब क्या होगा मरणोत्तर काल में वही स्वरूप को प्राप्त करते जिस स्वरूप को अपने अभिमान किया है आजीवन वही स्वरूप आप अंत में प्राप्त होगा इसलिए आप अपने आप में पुरुषत्व का अभिमान किए हुए हैं है? हर आदमी क्या है अपने पुरुष मान हर स्त्री अपने स्त्रीत्व का अभिमान लेकर बैठी हुई है और के चल रहे हैं। वो अपना पुरुष तो जीवन अपने बल्कि ऐसा, ऐसा ब्रह्माकार बनना चाहिए ऐसा अभिमान जनता दे सोते वक्त जगह दे स्वप्र में भी आप यही चलना चाहिए कि मैं ब्रह्म बारह बजे जगह के पूछे कोई आप कौन है मैं ब्रह्म हूँ शरीर नहीं हूँ बड़ा कठिन है न अब कहेंगे ये सब बात कहेंगे यहाँ त्यौहार बाधा साम्राजकरण व्यवहार नाटकवत ये अभी आएगा सारी बात नाटकवत तो करना लेकिन अभिमान क्या होना है चाहिए अंदर से वही अभी दृष्टांत छांद परिषद में आता है पंचवाध्याय में वही स्वर्ण विद्या में आएगा एक ब्रह्मचारी था वो अपने आप प्राण उपासना करता था वो कहता है मैं प्राण और जब भिक्षा के लिए गया राजा भिक्षा नहीं दिया उसको तो वो कहता है तुमने प्राण को भिक्षा नहीं दिया ब्रह्मचारी को नहीं दिया ऐसा नहीं कहा उसने अरे तुम उस देवता को भिक्षा नहीं दिया जिस देवता जो देवता तुम्हारा शरीर सोते वक्त जगा हुआ उस देवता को तुमने भिक्षा नहीं दिया ब्रह्मचारी को नहीं दिया नहीं कह रहा है वो जो तुम्हारा शरीर सोने के बाद जगा रहा कौन है वो प्राण ये तो चलते रहता है उसको तुमने भिक्षा नहीं दिया इसका मतलब मैं प्राण हूं मुझे तुमने विक्षा का निषेध करने का मतलब है मैं प्राण रूप ब्रह्मचारी को तुमने निषेध कर दिया अर्थात प्राण कोई ही भिक्षा देना निषेध कर दिया तुमने अभिमान प्राण भाव की थी उस प्राण की उपासना कर रहा हूं और मैं वही हूं अत्य तुमने उसको निषेध किया हमने, मुझे निषेध करूंगा मतलब उसको निषेध करना है जब ये कहा तो राजा का तो उसका हम भी उपासना करते अब समझ में आए तो क्या है इसे तेरे को भिक्षा मिले ले जाओ बोला ऐसी कथा आएगी वो इसलिए कहने का तात्पर्य कि जो उपास जिसकी चाहे प्राण जी कर रहा है जो हिरण्यगर का कर रहा है जो आदित्य का कर रहा है हनुमान का कर रहा है नरसिंह का कर रहा है निर्गुण ब्रह्म का कर रहा है जिसकी भी हम उपासना करेंगे या वो स्व के अंदर सारा अन्य अभिमान छूट जाए और उपास तत्व का अभिमान जट जाए ये जो अभिमान है शरीर का अभिमान है वो ब्राह्मणत्व का अभिमान है स्त्री पुरुषार्थ का अभिमान है सारे अभिमान छूट जाए और जिसकी भी उपासना रहा अभिमान पांडर तो आरोप ना, नहीं। नहीं, तो तो ना? अंग्रोपासना अनेक प्रकार की संपद उपासना की बात कर रहे हैं क्योंकि पहले क्या क्यों सकते वही मई हूँ ऐसे उपासना क्या आप कर सकते हैं मैं ही विष्णु हूं मैं ही राम हूं ऐसे उपासना कर सकते हैं कोई विरोध नहीं उसमें इसको इसका उपासना कहा जाता है तो ऐसे उपासना करने में क्या होता है कोई मरणोत्तर काल में प्राप्त करेगा इसे यावत अभिमान दृढ़ हो तावत उपाय वृत्ति बनानी है अभिमान दृढ़ होने के बाद में उसको धारणा बनाए रखना आमरण पर्यंत कोई भाव को बनाए रखना ताकि मरणोत्तर काल में उस वस्तु को आप स्वर्ग को आप ब्रह्म हो जाएंगे विष्णु हो जाएंगे जिसकी आप करते हो वही हो जाओगे इसलिए हम लोग यदि कुत्ते का प्यार करोगे सारा चिंद कुत्ते का अभिमान रहेगा फिर मरण काल वही अगला जन्म उसका कुत्ता ही बनना पड़ेगा वहाँ कहाँ जाएगा फिर में आएगा गलियों में घूमेगा इधर उधर भंडारा खोजेगा कहीं कहीं भंडारा मिले कहाँ मिलेगा उसको जहाँ जो टापल फेंगे वहां पहुंचेगा भंडारा खाने ये मुश्किल होता है नहीं। जिसका विमान हम कर रहे हैं उस पर निर्भर है यदि अपना प्राप्त शरीर का विमान करते जी रहे उत्तर कांड में यही चलते रहेगा धंधा इसे शरणार्व कालमान पर नहीं होता तवत्ल पर्यत तो उपासना करनी है तथा तो उत्तरकान में भी कर पश्चात तथा तो आमृति आमरण पर्यत तो धारित उसे स्वर्ग को धारण करना है ऐसे कहा प्रमाण है कदें चांद को परिषद में देख